शिवपुराण रुद्र संहिता वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रद डाली बसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया सोनग आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था इसे आदरपूर्वक सुनो महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की उनके याचना करने पर वे बोले देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितने दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा इसमें संशय नहीं है भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्त और मुनि का प्रभाव कह सुनाया तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है दुर्गेय शाम्भवी माया सर्वेशा प्राणनाभ भक्तम बिना अर्पितात्मारम तदा दया सम्मो ते जगत भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरक तक तपस्या में लगे रहे जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा तब वे मुनि उससे विरत हो गए कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनिश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनिष नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए उस समय वे विजय के मध से उन्मत्त हो रहे थे वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्भ से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपने विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कर सुनाया